लेसन टेन जोरदार बारिश होने वाली है दोपहर के चार बजने वाले हैं रेलगाड़ी छूटने वाली थी सिनेमा शुरू होने को है जोरदार बारिश होने को है परीक्षक मेरा नाम काटने ही जा रहा था कि मैं परीक्षा भवन में पहुंच गया उर्मिला कैंपस छोड़ने ही जा रही थी कि लक्ष्मण ने उसे बुलाया छोटे पर्दे का सबसे चर्चित धारावाहिक रहा बालिका बधू अब बंद होने जा रहा है क्या तुम मेरा भी अपमान किया चाहती हो मैं समझ ही चुकी कि अब मेरी जान जाया चाहती है पेज नंबर सिक्सटी एट चार बजा चाहते हैं बारिश हुआ चाहती थी सीमा अपनी मां की बात सुनकर रोने लगी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठाने लगी है अपमान चर्चित छोटा पर्दा जान जोरदार धारावाहिक पर्दा वधू, बालिका इक्यानवे इक्यानवे बानवे तिरानवे चौरानवे पचानवे छियानवे सतानवे अठानवे निन्यानवे सौ